नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 24 सितंबर। आज का वीडियो है कि किस तरह से जो मंदिर है साउथ के आंध्र प्रदेश के और कुछ हद तक तमिलनाडु के ओरिसा के अधिकतर आंध्र प्रदेश के मंदिर किस तरह से वो मिशनरियों के कंट्रोल में आ रहे हैं और उसका पैसा है वो किस तरह से कन्वर्जन में यूज होता है मतलब हिंदू मंद もし2つの時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に出た時に कि मिशनरी है वो MNC को मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं वो भी explain करूँगा और MNC है वो मिशनरी को मदद करते हैं और ये tie-up पूरी दुनिया में freeze हो गया 1860 से लेके 1860 से लेके 1950 तक 1860 से लेके 1950 जो 90 साल का period है उसमें multi national company ने मिशनरीों की 私たちは、15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年その5年に15年に1そのに15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年に15年 वो भी वेटिकन एजेंट और ये वाईएसआर रेडी जो चीफ मिनिस्टर थे, जिनका बाद में एक्सीडेंट करवा दिया गया, वो भी वेटिकन के एजेंट थे, तो उन्होंने मंदिर कैसे हथियाने शुरू किए? ये कि हर एक जगह वो मंदिर है वो एक ट्रस्ट के ट्रस्ट का होता है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जैसा क्लीन टाइटल और क इस तरह से नहीं होता कि यह property private है तो इस आदमी की है इस आदमी की है बस यह 5 आदमी की है और किसी की नहीं है पर वो trust की है trust में कभी-कभी 5 trust होती है कभी 10 trust होते हैं कभी 15 trust होते हैं अब trust के बीच जगडा है तो अब वो chief minister पर depend करेगा कि उसको जगडे का फाइदा उठा क्योंकि जितने भी religious trust है वो state government का कोई board होता है जैसे गुजरात में उसे charity commissioner कहते है करनाटक में शायद देवस्थानम, देवस्थान पीठम कहते है हर एक राजियों में एक board होता है जिस, जिसका एक uh, uh, secretary level का officer उसका in charge होता है और वो सारे charitable trust और religious trust को supervise करता है तो trustyों के बी इनके पास जाता है चैरिटी कमिश्नर के पास जाता है और बड़ा झगड़ा होता है तो चैरिटी कमिश्नर हमेशा मुख्यमंत्री से पूछ के करता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए तो मुख्यमंत्री को यदि मंदिर अतिहास नहीं मंदिर नहीं अतिहास है तो वो ट्रस्टियों का झगड़ा एक या दूसरी तरफ सुलझके मंदिर, मंदिर ट्रस्ट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 トリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツトリセツツリセツトリセツツ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 और उसका हफ्ता मुख्यमंत्री तक भी जाएगा। बाकी 60-70 परसेंट पैसा है जो कि ऑफिशियली बुक्स पे आएगा, रिकॉर्ड में आएगा। वो पैसा फिर वो दूसरी चैरिटी को काम करने को देते हैं। अलग-अलग चैरिटी होती है, वो बोलेगी कि भाई हमको ये सेवा का काम करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो मंदिर कुछ ना कुछ हिंदू ट्रस्ट बना लेंगे हिंदू नाम से सरस्वती के नाम से आनमान के नाम से आराम के नाम से और उसके जो मेंबर होते हैं उनके भी नाम हिंदू होते हैं और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं क्रिप्टो क्रिश्चियन कोई सभ्य शब्द नहीं है नहीं कोई मैंने नया निकाला शब्द है नहीं कोई आरएसएस बीज कि क्रिप्टो क्रिश्चियन मतलब वो व्यक्ति कि जो ईसाई है लेकिन वो अपने आप को ईसाई कहेगा नहीं क्योंकि और वो प्रणाली कहाँ आई थी आज से रोमन के जमाने में ईसु क्रिस्ट के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था क्योंकि उस समय ईसाइयों को ईसाइयों पर बहुत दमन होता था रोम के राजा और उस समय जो दूसरे जो कस और इसलिए क्रिप्टो क्रिश्चियन की प्रणाली का शुरू हुई कि व्यक्ति क्रिश्चियन बनने के बाद अपने आप को वो कहेगा नहीं कि वो क्रिश्चियन है, वो अंदर-अंदर ही कम्युनिकेट करेंगे। और दूसरी एक और वजह है कि उनको पात्री खुद बोलते हैं कि भाई अभी अपने नाम भी हिंदू रखना, क्योंकि यदि वो क्रिश्चियन � しかし、この家庭での人を殺すのは神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神の神 マラスターのカフィマンディーのサーカーのカフィマンディーのサーカーのカフィマンディーのカフィマディーのマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィンディーのカフィマンディーのカフィマンディーのカフィディーのカフィマンディーのカフィマンデーのカフィマン サーカはジャイル・アリ・ダキオ・マンディ・ハティアニキ・コシシカ・リエー・オリシー・イスコ・ヤ・サーサーティ・ヤ・シャンクラ・チャリエコ・ジェル・ペジャー・タバーアンドロ・プレシュメイ・ボーッド・バディ・パマン・エペ・ウォーア・ンドロ・プレシュメイ・アンドロ・プレシュメイ・アンドロ・シャーディ・コエア・サマンディ・バチュアンディ・ア・バー・マンディッド・ト・キャー・パイヘク・ वो मैंने आ, मेरा जो reference material है rahulmeta.com 301.pdf sorry I am sorry rahulmeta.com 301.htm rahulmeta.com 301.htm तो इसमें मैंने आ, explain किया है chapter 35 में chapter 35 में है Ramjanum Bumi का issue और किस तरह से government control मंदिरों पे कम किया जा सकता है चैप्टर 35 तो इसमें मेरा जो प्रपोजल है वो ये है कि एक SGPc की तरह कानून हिंदुओं के लिए पास्ट करना चाहिए SGPc क्या है SGPc है सिख गुरुद्वारा प्रगंधक कमिटी ये कानून मेरे कल से 1913 1910 के आसपास पास हुआ था कि जितने सिख है वो、uh, SGPc के मेंबर है और वो, वो कमिटी का प्रबंधक इलेक्ट करते हैं ये प्रणाली का सिखों में सैकड़ो साल से है गुरु नानक के बाद अरे सॉरी गुरु गोविंद सिंह के बाद जो अकाल तख्त के चीफ होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं हमेशा तो और एसजीपीसी ने इसको कोडिफाई किया ये सारी जो प्रणाली काय थी सिख में वही कोडिफाई हुई यानी कि जो प्रबंधक कमेटी का जो मेन हेड होता है, वो इलेक्टेड होता है, उसकी कुछ ही साल की टाउन होती है, और उसके बाद वो दूसरा आदमी आता है, और जो प्रबंधक कमेटी में नियम है या प्रणाली का या दोनों कि रिलेटिव्स को रिलेटिव्स नहीं होते, यानी यदि मैं हूँ, तो मेरा क्लोज रिलेटिव प्रबंधक कमेटी का मेंबर � トラントバーズの relative は誰かが見つけたらにかが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら何でもないです。そして、このような Hindu Community Trust を proposed: National Hindu Community Trust を見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたら誰かが見つけたた और उसके अंदर में सिर्फ बड़े मंदिर होंगे हिंदुओं हो के जो कि वर्षों जो कि जैसे कौन से मंदिर राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि फिर ये काशी विश्वनाथ और आ, अमरनाथ कश्मीर का ये सिर्फ ये चारी मंदिर उसके अंदर में होंगे उसके बाद होगा स्टेट हिंदू कम्युनिटी ट्रस्ट जिसके अंदर बाकी उस राज्य के म एक सम्प्रदाय है मानो स्वामी नारायण सम्प्रदाय है तो उसके जो मंदिर है वो सारे उस सेक्ट के अंदर होंगे यानी अभी जितने भी सेक्ट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सबका अपना अपना ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वो अपने जितने भी फॉलोअर है उनको रजिस्टर करते हैं और वो फॉलोअर रजिस्टर होने के बाद वो इस सेक्ट के अंडर में आएंगे और उस उसका चेयरमैन है उसका प्रबंध करेगा तो जब पब्लिक सपोर्ट आएगा मंदिरों के पीछे तो उसके बाद सरकार उसको टेक ओवर नहीं कर पाएगी क्योंकि किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी कम्युनिटी ट्रस्ट में उस राज्य के चार करोड़ लोगों और चार करोड़ लोगों की इच्छा, इच्छा क तो इस तरह से आ, Community Trust, National Hindu Community Trust, State Hindu Community Trust, और Sect Hindu Community Trust, ये तीन कानून बना के, सारे मंदिरों का control, उस आ, देश के हिंदू, राज्य के हिंदू, या तो उस संप्रदाई के हिंदू, उनके हाथ में आने से, ये आ, बुराई रुख सकती है. अब जो दूसरी बात मैंन multinational companyy का बहुत बढ़ा हाथ होता है multinational companyy और missionary और SENA फिर वो अमरीका की SENA हो या आज से 200 साल पहले अंग्रेजों की SENA हो या East India Company की SENA हो कोई भी SENA हो आ, इंडिया का, वो एक दूसरे को मदद करते हैं तैसे मदद करते हैं कि SENA को Sainic चाहिए और भाई तुम्हें � と mercenary やにきしはパけ k a m n i c h e l t や career b e n e f や jobihe、or uskelie、subse asantarika hotae, dharm kaupyokurna, dharmic moneyaton kaupyokurna.Toe,、uh, sen Kamrikake Senna Visheshakyanekata, the church is our b i s t r e c r u i t e r k i h a i s e n me sani gathe, to recruit k a a c i a l u m meate, college meate, form d e t しかし、この時のチャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャーチは、チャ 私たちは全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で全員で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 आ, आ, मिशनरी हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप मिशनरी की मदद करो तो मल्टीनेशनल कंपनियों के पास जो पूरा पॉलिटिकल फोर्स है कि सारे सुप्रीम कोर्ट के जज आप देखते हो मल्टीनेशनल कंपनियों के पेरोल पे, पे हैं हाई कोर्ट के जज अधिकतर बिखेर हुए हैं उनके पेरोल पे, पे हैं इतने सारे मिनिस्टर मनमोहन सिंह चिदंबरम फिर मल्टीनेशनल कंपनियों का दबाव आता है, रिक्वेस्ट आता है, और इसलिए वो मिशनरियों के छोटे-मोटे जो भी काम होते हैं, वो करने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मिशनरियों को जो पॉलिटिकल फोर्स आता है, वो वोट बैंक से नहीं आता, वोट तो दो परसेंट भी नहीं है अभी, बढ़के कुछ बढ़ेंगे � मुस्लिम वोट बैंक का भी वो अलग मैंने एक वीडियो बनाया है कि मुस्लिम वोट बैंक भी वो कुछ उसका कोई पावर नहीं है चौदह परसेंट वोट है हिंदुओं के वोट अस्सी परसेंट है वो तो सऊदी अरबिया का पैसा आता है इसलिए नेता बिक जाते हैं कोई नेता चौदह परसेंट वोट के लिए नहीं बिता वोट के लि�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 もしもこのように、このように、このように、このように、このように、このように、このセうに、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよリティをように、このように、このように、 दबाव जहाँ पे चाहिए वो पॉलिटिकल दबाव हमें दो पैसा जहाँ चाहिए वहाँ में पैसा दो और मल्टीनेशनल कंपनियाँ उन्हें दे देती हैं इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइनी को को जो गोली दी जाती थी वो कार्टून सिस तरह से था ये 1850 की बात कर रहा हूँ 1850 मे� しかし、もう少しのコーヒーを使って、もう少しのーヒーを使て、いたのコーヒーを使って、もう少しのコーヒーを使って、ものコーヒーーヒーを使って、もうのコーヒーをーヒーを使って、ーヒーを使って、もう少のコーヒーを使って、もう少して、もうーを使って、もう少しのを使って、もうのコもう少しのコーーを使って、もう少しのコーヒーを使って、もを使って、もう少しのを使って、もうのコーーを तो अब दूसरे हाथ में तो बंदूक है तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि बंदूक नीचे रखूं मैंने कवर निकाला और फिर मैंने गोली इस्तेमाल की इसलिए बंदूक एक हाथ में है ये कार्टून है तो कार्टून का कवर मुझे दांत से निकालना होगा इस तरह का है वो डिजाइन था तो जो बैंसे की चरबी है वो मुं पर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि जो बंगाल के और यूपी बिहार और उस साइड के जो सैनिक है हरियाणा दिल्ली तक उनके सैनिकों की बंदूक में गाय और सुअर की चरबी मिक्स करके डाली जाएगी ऐसा भी नहीं कि गाय की चरबी अलग सुअर की चरबी अलग सुअर की चरबी वाले कार्तव सिंधुओं को दो गाय क 外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国の外国 カツメイカカツメイカカツメイカカツメイカ、スウォーガイア、スウォーキチャビ、ミスカケアリガイ、タキウンケムメジャー、ムうジャー、トンキ、コミュニティカローカインゲゲベ、テレムメ、スウォーキチャビゲイ、テレムメ、ガイキチャビエ、カツツト、マジンマタナヤ、カツト、マンデルマタナ、テラダランブラんトギア。アウスカ、ダランブラストギア、アんカビカビ、ウタチャー、ワテマン、シック、デプション、ヤコジビ。 और उसको अब काउंसलिंग की जरूरत है तो मंदिर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, तो वो चर्च में आएगा। रिलिजन का एक प्लस पॉइंट होता है कि दुनिया का सबसे अच्छा साइकोथरेस्ट अभी रिलिजन है, आज की तारीख में भी। कोई भी देश देखलो, भारत नहीं, कोई भी इनास्तिक से नास्तिक, रूस देखलो या रोल रहा है रिलिजन का तो अब आदम जो सैनिक है उसको जो हिंदू सैनिक था उसको जात बाहर कर दिया कि भाई तेरा धर्म बर्स्ट हो गया गाय की चर्बी तेरे मुंह में जाती है रोज़ रोज़ मुस्लिम को भी निकाल दिया कि मस्जिद में मनाना रोस्टुवर की चर्बी तेरे मुंह में जाती है तो अब उसके ईसाई बन Hindu や Muslim symbol は2つのユニフォームです。今、今、nah、私なたはあたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあはあなたはあなたはあなたはあなたはあなはあなたはあなたはたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたはあなたはあはあなたはあなたたはあなたははあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたあなたはた 何をしているのかと言われているのかと言われているのかと言われているのかと言われているのかと言われているのかと言われているのかと言われているのかと言われていのかと言われているのかと言われているのかと言われはいるのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていのかと言われていの वो 1850 में भी था, उससे पहले भी था, पर 1850 में मैं ये प्रूफ देके बता रहा हूँ कि गोली में जो गाय और सुअर की चरबी, जानबूझके मिलाई पहले भेंस की चरबी होती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाली ताकि बड़े पैमाने पे हिंदू सैनिकों को ईसाई बनाया जा सके। 1860 और 1950 के बीच ये क्यों काफी बड़ा वर्चस हो था, Jews, और उस समय Jews, Protestant or Christian, Protestant or Catholic, ये तीनों में बहुत अंदर-अंदर जगड़े होते रहे थे थे, Protestant or Catholic में इतने जगड़े हुए थे, एक जमाने में, 1700 साल की बात करता हूँ कि पैरिस में रायट हुए थे, Protestant or Catholic के बीच, तो उस जमाने का आय जब बंदूक बंदूक नहीं थी लोगों के पास सिर्फ तलवार भाले तीर थे और एक दिन में 20,000 लोगों का कत्ल हो गया एक ही दिन में तो और इस तरह से आप पूरे यूरोप का इतिहास देखो अमेरिका को छोड़कर अमेरिका में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच ऐसे कोई बड़े नरसंहार नहीं हुए � もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一 e の人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つのの人は、もう一つは、もう一つ人は、もう一つの人は、もう一つの人は、もう一つの でも、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のとは、その時のとは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のでとは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のこ तो Christian यहुदियों का भी जगड़ा इतना बड़ा था, तो इसलिए multinational company ने decide किया कि company का कोई भी employee उसको अपनी जेब से जितना पैसा जिस धर्म को देना ने दे पर company का resource, company का resource यानि company की car, company की pin, company की office, या तो company का कोई political agent, वो किसी पादरी की मदद के लिए उसका इस्तम ये डिसीजन कुछ 1850 के आसपास अलग-अलग मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने-अपने समय से लिया ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग हुई थी और सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक ही डिसीजन एक ही दिन लिया और जो 1857 का जो बैकलेश आया उसके बाद अमेरिका की सरकार ब्रिटेन की सरकार ने भी तय किया कि भाई इस तरह से हम नुकसान हो रहा है इसलिए उन्होंने भी मिशनरियों को जो बड़े पैमाने पर इनकरेंजमेंट देते थे वो बंद कर दिए और जो 1860-1857 का रिवॉल्ट विद्रोह क्रांति अमेरिका और ब्रिटेन ने देखी जेली लेकिन बाकी देशों ने देखी और उन्होंने देखा कि भाई जो ब्रिटेन में और हिंदुस्तान में हुआ कि बड़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 लेकिन अब लेकिन 1950 के बाद ये सारे सिचुएशन बदल गए 1950 के बाद जितनी भी इम्पीरियलिस्ट पावर थे यूरोप और अमेरिका वो एक दूसरे के करीब आ गए और एक प्रकार का उनमें पैक्ट बन गया कि ब्रिटेन के अंदर में कोई टेरिटरी है और वहाँ विद्रोह होता है तो वो विद्रोह में हार जाता है तो हार जात でも、1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年のに1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年の時に1年 फिर इसी तरह से लीबिया में इटाली और लीबिया के लोगों के बीच विद्रोह चल रहे थे तो ब्रिटेन है वो लीबिया के लोगों को हथियार पहुंचाता था, था। प्रथम विश्व युद्ध भी इसी तरह से हुआ कि जर्मनी ने बड़े पैमाने पे हमला किया जहाँ जहाँ ब्रिटेन था वहाँ पे और द्वितीय विश्व युद्ध लेकिन द्वितीय व アビアディキシーデシカ・パシミデシュー・ユドタイト・ドゥスラ・パシミデシュー・アケウス・マダニガレガジャセキ・イラクト・イラクト・アメリカ・ユドゥアト・エグビ・パシミケデシュー・ブリタンや、フランスや、ロシアや、キシネ・イラッキ・マダニキ。イシダラゼ・ Libya ・アメリカネジャー・ブリビア・ペハンブラキアト・パシミデシュー・リビアキ・マダカニニア तो 1950 के बाद दो ट्रेंड आए, एक तो जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट और यहूदियों के झगड़े थे वो प्रैक्टिकली जीरो हो गए, और देशों के बीच के झगड़े थे वो भी कम हो गए, यानी एक देश यदि दूसरे देश में धर्म प्रचार करने के लिए दमन करता है या हाथकंडे अपनाता है, तो दूसरा देश आके वहाँ के � 1つ目の最初の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最高の最 もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も a 一度、もうますもた一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、 パイニアの人は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あは、あなたは、なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなあなたは、あなは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、なたは、あなたは、あなたは、あなたは、 私は Janu は Hindu と Janu Hindu の difference です。私は Janu はああ、でも私はああ、私はああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、てあ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、いあ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、a あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、 जो तुमे इंडिया में देखने मिलेगा और साउथ कोरिया में देखने मिलेगा कि इंडिया में काफी सारे ये जो इलिट सर्कल के हिंदु हैं वो अपने आप को हिंदू कहने से गुफराते हैं और वो कहेंगे कि वो मानव है भाई वो तो मुझे दिख रहा है मैंने ये थोड़ा कहा कि तू बंदर है या गधा है と、今日は何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。何を言うか。 The entire economic economy is in the author's mind, but the Todo-Karton bedeutet from multinational companies The trend began, if they were Christian, then there will be higher promotion without their success. Then there was a government school, they stayed in a group and left for much valor the businesses came up with this way. He deci­er 其實 really didn't take everyone in which, but in fact they felt interroman craft after one point they predicted which convert so they were lira apostrophe तो जो Christian थे वो आगे आगे education में और जो Buddhist थे इन्होंने convert होने से मना किया वो पीछे रह गे तो आज परिष्थिति क्या है South Korea में कि उनके पिछले 12 साल से जितने भी President आए 3 या 4 वो Christian है पिछले 16 साल से अभी जो President है वो Christian है उसके जो 15-16 Minister है उसमें स どういうこと何で何で何で何で何で何で何で何で何で何に何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で9 9何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何 तो मंदिर रथियां हैं तो मंदिरों का जब पैसा आता है वो अब कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो मैं पूरा अपना ये जो 40 मिनट घंटे का वीडियो वो समराइज करूंगा कि सेना मल्टीनेशनल कंपनियां और चर्च इनका गठबंधन सैकड़ो हजारों साल पुराना है और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में धर्म के व्यापारी उद्योगपतियों को मदद किया और व्यापारी उद्योगपति बदले में जो धर्म के सम्प्रदाय के जो संत होते हैं उनकी मदद की है धर्म को टिकने में धर्म को आगे बढ़ने में धर्म को काफ़लाव करने में तो यही बात पश्चिम में है चर्च इस डी बिगेस्ट रिक्रूटर इन डी मिलिट्री वहाँ के युवाओं को सेना में アバディクリシャノゲイトウスカバラシャエアメリカキセナコジャタキサーエイラコカタムガディアサブマトラブエグダムガリボケアラブナカネコカナエナダワイエナガメビジリビニエアアバターチェウオダワイレケジャタイトウジュアミエウオクリシャノバネキウスケチャンスバジャタイ。Leking ジャーハペアメリカキセナ directly マダニエクサキエジャスエンディアヘトウワハ Multinational Company के थुरू मदद आती है और मदद के बहुत सारे channel है एक channel जो मैंने आपको बताया वो है Political Agent कि जितने भी Multinational Company के Political Agent है, politics में IAS में, judiciary में, IPS में उनको order आयागा Multinational Company के executives है कि आपको मिशनरियों की मदद करनी है दूसरा दवाईयां, Multinational Company आएं कि मान लो एक इंजेक्शन है पंदरा आजार का तो उसका जो research development cost है वो तो पूरा उन्होंने अमरीका की market से cover कर लिया अब इंडिया में वो पंदरा आजार में बेचा तो पंदरा उसकी production cost होगी कुछ 500 रुपिया तो 100 रुपिया भी नहीं होती 100 रुपिया production cost होगी तो � もしこのパンラーは400 0 0円の時は200万円で、で、そその時は200万0 0 0 0円で、その時は2 0で、その時はその時は200万円で、その時は200万円で、その時は2その時は2 0で、その時は200万円で、そ0 0万円で、その時で、その200の時は2 0で、2000円で、その時は2000円の時は2000円で、で、その時は2の 二番目に入ってきて、1999年に渡って、Rishwat Lege、2005年に、Manmon s i n の Congress ンサンが、ンが、r のパンが、r i s h w a のパターンが、r が、Rishwat Lege のパターンが、Rishwat Lege のパタのパターンが、r が、Rishwat Lege ののパタが、r ンが、r i s h ンが、Rishwat l ンが、のパターンが、r i s のパターンが、r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 と multinational company は、ミシン a r y u k で決まったり、ダワイアで決まったり、アロダワイカパサビハマーセイアタイヨガメ、オペテンカカンパスカテイネ、ベーコフロでーム、ベーコフィアニー、ブラッシュ、アマラエンピアン、ベーコフェア、アマラエンピトベーコフネ、ウォトバチューアーニエク、ウォノネビスパチスカロー、カマリエケケネ、オペテンカカンパスカティア。と、アウセイ उनको जो multinational companyyा है वो missionaryों को इस तरह से मदद करके आगे आ, उनको फैलाने में मदद करती है और क्या इसका उपाई है जो मैंने वीडियो के beginning में बताया कि Hindu Community Trust इसका mention मैंने किया मैंने किया briefly explain किया है rahulmehta.com slash 301.htm chapter 34 sorry chapter 35 chapter 35 में और तो कम्युनिटी ट्रस्ट के द्वारा और पेटेंट का कानून कैंसल करके ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें पेटेंट का कानून भी कैंसल कर देना चाहिए ताकि दवाइयों के दाम सस्ते और इससे मिशनरी का एक दूसरा पावर है वो भी कम हो जाएगा धन्यवाद